चिड़िया नहीं पर पंख से उड़ता लोग हैं मुझ में बैठ के जाते दूर देश की सैर को जाते दूर देश की सैर को जाते मैं हूं कौन बताओ आज मैं हूं हवाई जहां दिख दिख रानी कितना ऊपर उड़ रहा है मेरा हवाई जहाज अरे हां वो देखो मेरा हवाई जहाज भी तो ऊपर उड़ रहा है हां ओहो संजू क्या मेरा हवाई जहाज तो ऊपर पेड़ की डाल पर अटक गया अब क्या करें हम्म तुम घबराते क्यों हो मेरे पास एक और हवाई जहाज है उसे उड़ाते हैं अरे वाह यह तो बड़ा सुंदर बना है इसे मैं उड़ाऊं हां हां उड़ाओ दू दू दादाजी आ गए दादाजी आ गए दे दिया के दादाजी दादाजी हम कागज का हवाई जहाज बनाकर खेल रहे हैं हां हां बच्चों वो तो मैं देख ही रहा हूं पर दादाजी मेरा हवाई जहाज तो की डाल पर अटक गया भाई कागज का हवाई जहाज जो है वो तो अटकेगा ही ना उसमें पायलट है ना इंजन है अब दादाजी पायलट किसे कहते हैं भाई जो हवाई जहाज को चलाता है उसे पायलट कहते हैं लगता है तुमने सचमुच का हवाई जहाज नहीं देखा क्यों देखा तो है तो फिर बताओ कैसा होता है बहुत चोटा होता है और बहुत वे से अध़, से लिकले जोब दुटा नहीं होता वो दिखता है से इसे दो में पूर तो वह पूंचा ही दो छोटा हो उडरे होता है मैं दुन कुकंध यस तणके दुन हम- वह दूं दुना आशे के वमचसटे अचे जिए रहे वहातplatz हा ये है सचमुच का हवाई जहाज देखो देखो कितना ऊपर उड़ रहा है हवाई जहाज अब तो दिखाई नहीं दे रहा भैया वो बादलों में छिप गया है ना हवाई जहाज ऐसे ही बादलों के साथ आंख मिचोली खेलता रहता है अरे हां रानी वो देखो अब हवाई जहाज थोड़ा-थोड़ा दिखने लगा है। हम्म दादाजी क्या यह हवाई जहाज पेड़ पर नहीं अटकता? नहीं बच्चों यह तो असली हवाई जहाज है। यह भला पेड़ पर कैसे अटकेगा? इसमें तो हवाई जहाज को चलाने वाला आदमी यानी पायलट होता है। हम्म जो हवाई जहाज को किसी भी चीज से टकराने से बचाता है। अच्छा दादाजी क्या हवाई जहाज के अंदर पायलट के बैठने की जगह होती है हां होती है बच्चों हवाई जहाज में बस की तरह ही लोगों के बैठने की जगह होती है उसमें हवाई जहाज चलाने वाला यानी पायलट और दूसरे लोग बैठकर आते जाते हैं फिर तो हवाई जहाज चलाने वाले की मां होगी हां हां वो पर पर सैर करता होगा हां हां लेकिन वो सैर ही नहीं करता हवाई जहाज भी तो चला रहा होता है अगर वो होशियारी से हवाई जहाज ना चलाए तो उसमें बैठे लोगों की जान को खतरा भी तो हो सकता है अच्छा हां जानते हो हवाई जहाज में बैठकर लोग दूर-दूर तक आते जाते हैं और हवाई जहाज सबसे तेज भी चलता है जो जो ना बस रेलगाड़ी सबसे पहले पहुंचता है हवाई जहाज लोग समय की बचत के लिए ही तो हवाई जहाज में सफर करते हैं दादाजी क्यों ना हम लोग भी हवाई जहाज से मेला देखने चले हां भाई क्यों नहीं लेकिन हवाई जहाज हर जगह नहीं उतरता और ना ही हर जगह से उड़ता है इसके लिए तो हवाई अड्डा होता है यह हवाई अड्डे से ही उड़ता है और हवाई अड्डे पर ही उतरता है तो दादा जी इसका मतलब यह हुआ कि हवाई जहाज हर जगह से नहीं उड़ सकता हां और हाय जग उत्तर भी नहीं सकता बिल्कुल ठीक और हवाई जहाज नदी समुद्र पहाड़ सबके ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ता है इसमें बैठकर लोग दूर-दूर देशों में आते जाते हैं यह सबसे तेज जाता है क्यों समझ गए ना जी दादा जी सबसे तेज जाता है हवाई जहाज हां तो चलो इसी बात पर तुम्हें सुनाते हैं हवाई जहाज पर एक गीत <laughs> चलती छुक छुक छुक छुक रेलो पटरी पर चलती हो चलती छुक छुक छुक छुक रेलो और पानी पर चल परवत पार कर आता हूं